अवयम इति इति जस्तम तस्तमी सववा गुण गृह अवय गृह महाबारह और और ये ये प्रकृति प्रकृति वाले वाले में बंधन करते हैं दे में रहने वाला कौन आत्मा आत्मात्मा उसका विशेषण अभ्य में रहने वाले अभिकारी आत्मा का अधिकारी सही आत्मा अभ्यम है, तो है। दुना। ना अभिकारी सही आत्मा का बंधन करते हैं विकार रहित आत्मा का बंधन करते नामाना है तत्व र इस इस प्रकार के नाम वाले, इस प्रकार के के नाम नाम वाले जैसे हैं गुना गुणा ये पारिभाषिक शब्द है रूप आदि की तरह द्रव्य के आश्रित रहने वाले सिद्ध गुणों को नहीं लेना है रूप आदि कितने तेज हो रहे हैं ना रूप मेरे गुणा यह पारिभाषिक शब्द है की तरह द्रव्य के आश्रित रहने वाले रूप आदि गुणों को रूप आदि मतलब जैसे रूप आदि द्रव्य के आश्रित रहने वाले गुण है वैसे ये गुण नहीं है यहाँ कुछ शांत आश्रय ऐसा शांत मानता है ना कि तीनों गुणों से प्रकृति को अलग नहीं कर सकते है मतलब क्या है की त्रिकुण है ना गुणोत्वस्था ही प्रकृति पर गुणस्त अवस्था सामयावस्था प्रकृति है अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था देते होगी तो हैं है है इसका मतलब प्राप्त प्राप्त जो इस अभिप्राय से कार्य कर ये हैंषित करते है पारिभाषिक करते हैं रूपाधि की तरह द्रव्य के आस्तिक रहने वाला गुण नहीं है क्या धूप आदि की तरह द्रव्य के आस्तित रहने वाला गुण नहीं है ऐसा होगा और बताते हैं क्या गुण गुण अन्य अत्र क्या अत्र गुण गुण अन्य क्या अत्र और यहाँ पर गुण गुणी का अन्यत्म का सिना कर भेद है ना भेद से लेना अत्यंत भेद और यहाँ पर गुण भूमि का अत्यंत भेदित नहीं दुन का भी में है गुण गांव है प्रकृति गुण हो गए सत्युजम और गुणी हो गई प्रकृति ऐसे है की छात्र और यहाँ पर गुणगुणिका कर भेद या अत्यंत भेद यहाँ विभिन्त नहीं है ऐसा बताया है टीका जाने जैसे है ना, तो जब का अत्यंत भेद है तो क्या है कि गो पर वो का हो सकता है तब सकता है तो यहाँ पर क्या है कि की माना जाता है की अत्यंत भेद यहाँ और यहाँ पर गोड़ी का अत्यंत भेद नहीं है इस कारण से इस से गुण से लेना है यहाँ पर रूपाधि रूपादी वाले द्रव्य के, के आश्रित रहने वाले इसलिए दुणा इसलिए वाले रूपाजी गुणों के समान कौन सत्ता गुण गुणा युवक करेंगे द्रव्य के आश्रित रहने वाले रूपाजी गुणों के समान सत्ताधी गुण गुणाई का क्या रूपाजी गुणों के समान क्या गुणों के समानी रहने वाले अभिपादी गुणों के समान सतवादी क्षेत्रज्ञ प्रति नित्य परतंत्रज के प्रति नित्य परतंत्र हैं अर्थात नित्य क्षेत्र नित्य क्षेत्र है कौन सत और कम कौन सी लगेगी इस का कारण थे द्रव्य के रहने वाले के के गुरु के के समान समान समान या प्रति नित्य परतंत्र है अर्थात सदा क्षेत्र के अधीन सदा क्षेत्र के अधीन रहते हैं इसी को भाष्यदार स्पष्ट करते हैं आगे अच्छा अभि रहते हैं तो फिर जोड़ लेना निकट के कारण ऐसा कर लेना की क्षेत्र के प्रति मित्र कर्तंत्र रहने वाले गुण क्षेत्र के प्रति मित्र वाले गुण अविद्याण क्षेत्र को बांधते रहते क्षेत्र को बनते रहते हैं अविद्या रूप होने के कारण घर में न्याय की अविद्या और प्रकृति को एक माना जाता है ना तो जो अविद्या और प्रकृति को एक माना जाता है ये गुण प्रकृति रूप है अथवा के अविज्ञा रूप है मतलब प्रकृति दोनों का स्वरूप दोनों प्रकृति एक हो गया तो क्या है कि दोनों प्रकृति का शुरू ऐसे और और है की अविज्ञा होने के कारण गुण क्षेत्र के आत्मा को बांधते जैसे है ना हाँ मतलब वास्तव में बांध नहीं सकते हैं बांधते जैसे है अब ये जो तंत्री चीण में आएगा ना कि प्रति नित्य साधन कराना तो इसका विक्रय ये आ रहा है कि गुणों के रूप आदि गुणों के समान तत्व क्षेत्र से इसका विक्रत्मिक लेना है यहाँ पर क्षेत्रज्ञ आत्मा से आश्रित रहकर क्षेत्र ज्ञ आत्मा से आश्रित होकर यह कृषि बनते क्रिया है ना इस प्रकार गुणा कर लेना ये गुण क्षेत्र आत्मा के आंकड़ कर अपने रूप को प्रकट करते हैं क्षेत्र के आत्मा के आंकड़ कर अपने रूप को प्रकट करते हैं अब इसके रूप को प्रकट करने का मतलब देखेंगे सत्यम है नैसे नुँ। देखिएगा ये ये जो अचेतन शहीद है ना तो क्या है किसी दिन क्षेत्र आत्मा के आंकड़े करके इस रूप में आ गया रूप में आ जाएगा होता है बीज में भी क्या है चेतन है बीज में भी चेतन है ना तो उस चेतन आत्मा को अस्पताल बना करके रूप को प्रकट करते हैं कितना बड़ा हो जाता है नहीं और इसको अपने को प्रकट करते हैं मतलब करते हैं लाइफ करते छोटा सा है उसको आश्रय बना हो हैं कितने है अपने को करते हैं और कि सबसे क्या होता होता होता है है है या तो केतन hmm. को भी आश्रय बना करके ही करते हैं आ जा सकती है जो मिलता है अपने रूप को प्रकट करते दे। हैं दे क्योंकि ये है क्या कहा जाता है बंधन करते हैं तो जो ध्यान देना जो चेतन को आश्रय बना करके प्रकट करेगा कैसे प्रकट करेगा चेतन को आश्रय बना करके तो जिसको कम आश्रय बनाया है उसका बंधन कर सकता है का थी थी। तो उसका आत्मा प्रदेश वो है, वो है तो जी जी तो तो और गुण प्रकृति से प्रकृति संभव किया यहाँ पर भगवान माया संभव भगवान की माया तक सम्भव जीवन जी उदाहराम बनाएंगे हे महा बाग देखेंगे महा बाहो में गोरी समाज है महाबाहो समुद्धि परमाई क्या बनेगा महा बाहू मानसो बाबू ये सफा महाबाह है गोगरी समाज सहनी का मानसो बाबू महाबाहू बड़ी बुजाई है जिसकी महान बुझाई है जिसकी उसे क्या रहेंगे महाबाहू तो यहाँ पर मानसो बाबू ये सफा है मानसो का क्या दसमत करो अत्यंत समाज मानतों को क्या अर्थ है अत्यंत समर्थ बहुत लम्बी हो साधा हो कोई है नहीं है अत्यंत समर्थ जामू तक लम्बी अपने तक लंबी अत्यंत समर्थ भ की आजाम लंबा समर्थ करो यह अर्थ है मानतो का की जामू तक लंबी अत्यंत समर्थ भुजाए समुद्धि में बनेगा ही माँ बाहो मेरे का शरीर है शरीर में अधिकारी यात्रा का बंधन जैसे करते हैं में क्या अनादित स्वाद इत्यादि अभ्योतम क्या अनादित स्वाद इत्यादि अभ्यस्थों उत्तम और अनादित स्वाद इत्यादि में अभ्यर्थ कर दिया है अभ्यर्था समाध्या किया है अधिकारिक अनादित स्वाद इत्यादि अभ्यर्थों उत्तम और अनादित स्वाद इत्यादि में अभ्यर्थ दिया है ना करोटी न ना लिख लिपे, न लिखते कहा नोटे न लिखते शरीर में स्थित होने पर भी यही आत्मा ना तो प्रतरता है और ना ही लिपायेमान होता है लिपाईमान नहीं होता है कहा गया ना तो जो लिपाहीमान नहीं होगा उसका बंधन हो सकता है तो बंधन भी तो एक प्रकार का लेप होगा गया ना बंधन होने का मतलब है की लिपायेमान हो जाना है ना लिखते नोटी न लिखते जब आत्म लिखतेमान नहीं होता है जो लिपायमान नहीं हो सकता है उसका देवी न लिखते थे उत्तम की दे आत्मा लिपायमान नहीं होता या पूर्व तुम्हारे यहाँ सत्यल थी अन्यत्मा कसम लिखते यह निगर की हम लेखा करना हो सकते है तो यहाँ पर यहाँ पर मतलब इस श्लोक में जो रहा है तो इस श्लोक में निगर से इस प्रकार कैसे कही जाती है तो निगर की इस प्रकार भिन्न बात कैसे कही जाती है पहले कहा गया लिपायमान नहीं होता है जो लिपायमान नहीं होता है बन सकता है उसको बंधन किया जा सकता है उसका तो धीरे निबंधन में करते हैं बात कैसे कही जाती है बढ़िया हमेशा जहाँ ना इसका समाधान इस है यू निबंधन प्रकार हमने इन शब्द का प्रयोग करके आपकी क्षमता का प्रयास कर दिया जा सकता है, नहीं है। जो ना नहीं नहीं जा था। जा? तो याद करने के प्रयोग के प्रयास कर दिया निर्मल अनामल अनामय सुखसंग बदमासी ज्ञानसंग निर्मल अनामय तक है तीनों गुणों में कथम कौन है थीख निर्मल होने के कारण सत्यगुण की निर्मलता निर्मल होने के कारण प्रकाश कम प्रकाश का जनक है सत्यगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश का जनक है प्रकाश करते यहाँ पर ज्ञान सत्य गुण निर्मल होने के कारण ज्ञान का जनक है तत्व समझाइए ज्ञान शत्रुकोष से ज्ञान होता है तो ज्ञान का जनक क्यों हो गया तत्व को, को ज्ञान का जनक क्यों है क्योंकि वह निर्मल है तो अब देखेंगे यहाँ निर्मल स्वच्छ होने के कारण ज्ञान का जनक है तो जो स्पक्ष वस्तु ज्ञान की जनक होती है मलिन वस्तु ज्ञान का आवरण करती है बलिन वस्तु ज्ञान का आवरण करती है कम वलिन है वो ज्ञान को आवृत करता है ज स्वच्छ है तो क्या है वो प्रकाश करता है करता है है का के और आवरण आवरण तो आवरण वारण क्षमत्वाद किसका हो जाएगा आवरण का निवारण करने में समस्थ होने से घट ज्ञान के पहले घटका अज्ञान रहता है घट ज्ञान के पहले घटका अज्ञान रहता है तो घट पहले किससे अवृत है अज्ञान से घट पहले किससे अवृत है अब पढ़ ज्ञान के पहले पढ़ का अज्ञान रहता है पट किससे अवृत है तो कर कर अज्ञान से आवृत है धर्म साक्षात करके पहले धर्म का अज्ञान रहता है तो ध्यान देन देना कि विषय के ज्ञान के पहले हुए विषय अज्ञान से आवृत रहते हैं कभी तो कहते ना कि घटाकार बुद्धिवृत्ति होनी चाहिए और घटा बुद्धि बुद्धिवृत्ति क्या करती है अज्ञान का नाश करती है तो उसमें जो व्यक्तवा चैतन है वो क्या करता है उसको प्रकाशित कर देता है तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये नि, निर्मल का स्वच्छ अथवा आवरण का निवारण करने में समर्थ है तो अज्ञान रूप आवरण का निवारण करने में समर्थक कौन है तत्व है ना अज्ञान रूप आवरण का निवारण करने में समर्थक कौन है तत्व जो है तो अज्ञान रूप आवरण का निवारण करने में समर्थ होने के कारण प्रकाश का जनित है <Supparat> प्रकाश का जनक है प्रकाश का है प्रकाश का जनक ज्ञान का उत्पादन है ना प्रकाश का जनक जनकुम श्रुगुण ऐसा लगाएंगे तो अनामयम अनामयम का अर्थ है यहाँ पर उपद्रव रहित है उपद्रव रहित है और अनामयम का अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं रोग रित भी कर सकते हैं रोग रीति जब शत्रुगुण होता है ना रहता है है तो भी भी कभी ना अब देखेंगे अच्छा के करेंगे अनाद्यमान तत्व निर्मल पर तो उन स्वच्छ होने के कारण या के रूप आवरण का निवारण करने समस्त होने के कारण प्रकाश का जनक है ज्ञान का जनक है और उपद्रो रही है या तो रोग आदि का जनक नहीं है या तो ये अरो काफी करने वाला है, है? वह सुख संजय ना क्या ज्ञान संजय ना बंधना की सुख तो में आसक्ति कराते और ज्ञान में आसक्ति कराते बंधन को है शत्रु भी जो है न सुख संजे ज्ञान संज्ञा कर सुख में आसक्ति कराकर और ज्ञान में आसक्ति कराकर करके बंधन को करता है तो ध्यान देना स्वस्थ गुण के सुख होता है सुख का जन स्वस्थ है और सुख में भी आसक्ति होती है ना, जब सुख में आसक्ति होगी तो व्यक्ति क्या है की सुख को प्राप्त करने के लिए सुख के साधनों का सुख में आसक्ति होने से सुख को प्राप्त करने के लिए सुख के साधनों का संदेह तो उसके अच्छा और ज्ञान में आप अक्षर के ज्ञान देना यहाँ ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान नहीं लेना परमात्मा का ज्ञान भी सत्य गुण अत्यंत क्रद्धित होने में होता है सत्य गुण अत्यंत बड़ा हो सबका होता है परमात्मा का ज्ञान होता है किसी भी प्रकार का ज्ञान हो चाहे वो लौकिक हो पारलौकिक हो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो सत्युगुणी होता है और जो व्यवहारिक ज्ञान है ना तमाम विद्याएं हैं कंप्यूटर राज दिया सब गुण ने भटका दिया तो ये ज्ञान भी सत्य गुण से ही होते हैं तो इनमें ही ज्ञान होने पर क्या और आकांक्षा बनी रहती है मुझे या ये ज्ञान करिए ज्ञान याद रखी होने के शास्त्र का ज्ञान सत्य गुण से होने का टाप अलग अलग है ना बहुत लोगों ना बढ़ा सत्यगुण तो पढ़ां अत्यंत सत्यगुण बढ़ेगा तो आत्मा और पहले भी जो है इज्लास भूगोल इन सब ज्ञान वो भी, तो भी तो सबूत ही तो होता है तो इनमें क्या है कि ज्ञान की इच्छा बढ़ती रहती है इज्लास पढ़ेगा भूगुल वो पढ़ लिया ये पढ़ लें बीचा पढ़ लें वो पढ़ लें तो ये सब है है इस प्रकार जब ज्ञान में आप उससे क्या होता है सब होता है सुख में आपत्ति करा करके क्या ज्ञान कर और ज्ञान में आपत्ति करा करके बदनाती बंद नहीं हो सकता है सब ठीक है बोल ही बोलती है इच्छा होगी तो है बंद होने पर भी अच्छा कोई बात नहीं सत्यवादी है न कर लेना निर्धारण के निर्धारणों में होती है तीन करेंगे इस तत्वादी गुणों में तत्व का ही लक्षण कहा जाता है इस लोक में शत्रु का कहा जाएगा कम कहा निर्मला इस स्थित मणि यूप का कम इस णि के समान निर्मल होने के कारण मणि निर्मल होती है ना तो क्या है कि वो किसी तो तो के प्रकाश का और उभर नहीं होती है पार्टी वस्तु को आप देख सकते हैं और क्या स्पच्छ है इसलिए क्या है ये प्रकाश का जनक है मणि के समान निर्मल होने है। के कारण सत्यगुण देश का जनक है सत्यगुण देश का जनक है हाँ निर्मल कार्वच्छ होने से या अज्ञान रूप आवरण का निवारण करने में स्वच्छ ामयम का चंदूपद्रम उप्रम इसका उपद्रो तो रहितम उपद्रोवित है मतलब उपद्रव को करने वाला नहीं है उपद्रो के ना होने में हेतु है, है। उपद्रव के ना होने में हेतु है रोग के ना होने में हेतु है रोग्रव है सत्वम सर्वना सत्य लेना सत्व और तत्वगुण बनता है सफम कैसे बांधता है सुख संजेन दर्श है इस सुख की आसक्ति से बांधता है सुख की आसक्ति से बांधता है या सुख में आसक्ति करा के है कुछ भी कर लेना सुख में आसक्ति करा मानता है या कभी सुख की आसक्ति से मानता है किस प्रकार सुख में आसक्ति होती है सुखी व्यक्ति मानता है ना जीवन सुखी है कभी कभी अचानक हो सकती है बंधन का ही क्या है बंधन के हित तो हो गया परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिली और बीच में अपने वृक्ष हो गया मैं सुखी नहीं होगा कल थे थे। भी ये नहीं तो हम क्यु हम इस प्रकार सुखी जो विश्वभूत सुख है ना जो सांसारिक पदार्थों को सुख प्राप्त होता है सुखवंता है ना तो विषय भूत सुख की विषय है सुख विषय कौन है आत्मा विषय होता है ज्ञान तो आत्मा ज्ञान है संबंध को करना मिथ्या संबंध को करना मिथ्या कर सुख कितने अंताकरण में सुख कितने अंताकरण में विषय आत्मा में सुख नहीं है तो सुख का संबंध कितने है है तो, तो, तो तो है तो, क्या है कि का भी तो है। और उसको मानना किसम विषय आत्मा में मानना तो जो वस्तु जहाँ नहीं है उसकी वहाँ प्रतीक की तो है तो लगाइए तो। सुख को विषय सुख आत्मा में मिथ्या संबंध को जोड़ना मिथ्या संबंध को जोड़ना संकल्ले कर, कर, कर को जोड़ना उनके लग जाएगा विषय बोध का विषय आत्मा में मिथ्या संबंध को जोड़ना ही सुख में आपत्ति कराना है सुख में आपत्ति करना है ये कौन करता है सत्व कौन करता है करना भी सुख में आसक्ति करना है या सुख में आसक्ति कराना है ठीक है सुख में आसक्ति करता कौन या सत्य कौन और किसकी आत्मा की सुख में आसक्ति कराता है अच्छा सुख में आसक्ति कराना है सारे विद्या हुआ या अविद्या है सुख में अविज्ञा है अविद्या कांसारिकार्कों में संपत्ति ये नहीं है कि सांसारिक पदार्थों की और इच्छा बनी है और इच्छा ना हो अभी भी ना हो आगे जो है ना ज्ञान की अभी ध्यान ध्यान नहीं है न ही ये अविद्या है ना इसको समझाते है ही करते क्योंकि विषय नो बहुत ही क्योंकि विषय का धर्म विषय आत्मा का धर्म नहीं होता है ध्यान विषय ये आत्मा विषय होता है ज्ञान आत्मा से ज्ञान कहा गया तो अब विषय आत्मा है कि नहीं उसको छोड़कर प्रकृत विषय है जैसे की शुभ को विषय कहा गया ना वैसे आपका अंताकरण भी क्या है विषय है तो का धर्म है ना क्षेत्र का धर्म है न शुभ विषय है शुभ विषय किसका धर्म तो यहाँ विषय सबसे क्यूँकी विषय का धर्म विषय आत्मा का में नहीं मिलता है लेकिन क्या तो और इच्छादी से लेकर देकर बोलो इच्छा दे। इच्छा दे इच्छा क्या से लेकर सब कुछ क्षेत्र विषय का ही धर्म है इच्छा दे से लेकर बता दो क्षेत्र के व्यक्ति क्षेत्र विषय का ही धर्म है तो बोलो लोग इच्छा दे का सुखम सुखम इच्छा दे का सुखम क्षेत्र एक समाज से है नीछे लग क्षेत्र की ये द्वितीय पर्यंत क्षेत्र विषय का ही धर्म है इसी भगवान का उत्सम ऐसा श्री भगवान ने कहा है और यह में अतः अविदीयधरुत अवेकलक्षण अस्थभूत संयती लक्षण विषय और विषय में अविवेक रूप या विषय और विषयी का अभिवेक विवेक अविवेक विवेक ज्ञान का अभाव या विषय और विषय का अभिवेक रूप है विषय और विषयी का अभिवेक रूप कौन है अभिज्ञान विषय और विषयी का अभिवेक रूप कौन है अभिज्ञान विषय कौन और विषय कौन है नहीं? आत्मा हम तो इनका ठीक ठीक विवेचन नहीं हो सका ऐसा कि आत्मा जो है ना अंदर घर मत है आत्मा में कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी विषय है वो कितने है क्षेत्र में जो कुछ भी विषय है वो कितने है क्षेत्र में और विषय आत्मा में कुछ भी नहीं है जैसे घट का ज्ञान हुआ तो विषय कौन हो गया घटी कौन हुआ आत्मा तो वहाँ भी क्या है की घट विषय आत्मा में है घटपटा की विषय जा तो नहीं उसी प्रकार तो किया है की विषय में कोई भी विषय नहीं रहेगा शुभ विषय ही उसमें नहीं रहेगा तो मतलब विषय विषय में नहीं रहता है विषय तो उसको प्रकाशित करता, करता है कि की विषय विषय में रणमक है निर्विशेष है विषय में विषय है और जो पुरुष है वह सब विषय है और वह सब क्षेत्र तरह में है तो और विषय का अविभेद रूप नहीं विषय का अविवेद क्या है क्या तो तो ये हम नहीं? तो और अभिज्या का एक विशेषण और है, है, अपनी तो ये कर कर में तो नहीं है ना आरोपी तो अपनी धर्म रूप के साथ मन लेना आरोपी अपनी धर्म धर्म अविद्या के धर्म अविद्या के स्वीन धर्मस्व का आरोप किया गया है विषय विषय का अविवेक रूप अब आरोपित आरोप से अपना धर्म रूप आरोपित अपना धर्म रूप को अभिज्ञा है एक तो एक विषय विषय में अविध रूप है और जा रहा है अभिज्ञा अपने नहीं बच्चे अपना विशेषण होते हैं धर्म का मतलब विशेषण की विषय विषय विषय विषय का अविवेक रूप आरोपित अपना धर्म रूप अभिज्ञा के द्वारा भी अभिज्ञा के द्वारा ही या अविज्ञा के होने से ही अस्थ बूटे का कि जो अपना नहीं नहीं क्या सुप। सुप अपना अपना है अस्वरूप नहीं है क्या? तो जिसे जो वैश्विक है की चर्चा चल रही है वो तो, तो अपना स्वरूप नहीं हाँ तो अस्थ बूटे का अस्वरूप होते की जो अपना स्वरूप नहीं है ऐसे सुख नहीं आशक्ति जैसा कराता है आशक्ति जैसा कौन कराता है सब कौन सब अभी संजय करता है कौन है सब कौन और कब कराता है अभी देना कब कराता है यदि अविद्या हो जाए तो क्या हो ना यदि जीवन निश्चित हो जाए तो क्या है जब जीवन काल में जो प्रार्थता अनुसार शरीर बना होगा जब शरीर प्रारकता अनुसार बना हुआ है तो शरीर में कुछ परमात्मा क्या सत्य भी है अविद्या हो गई सब है तो पता था था इस अविज्ञा लगाइए रूप अविद्या के द्वारा ही सत्य गुण अविद्या के द्वारा ही सत्य गुण आश बुध सुख में आसक्ति जैसा कराता है आसक्ति जैसा कराता है मतलब आसक्ति जैसा करता है आसक्ति जैसा कर है इसके लिए युद्ध ही आसक्ति जैसा कर देता है जिसके लिए जीव के लिए और असुखी आत्मा को सुखी जैसा कर देता है मतलब वास्तव में सुखी वाला आत्मा है क्या मतलब जैसा कर देता है आत्मा को अस्य जैसा करता है मतलब आत्मा भी आसक्ति करता है या आत्मा को आसक्ति जैसा करता है सबको करो थे न और आत्मा को सुखी जैसा करता है तथा ज्ञान उसी प्रकार ज्ञान में आपत्ति को उत्पन्न करके बंधन करता है ज्ञानम इस प्रकार जैसे ज्ञानम ज्ञान यह शुभ के साक्षर से खेत अंतरकरण का ही रहना इस श्लोक में शुभ संज्ञा ने बंधना थी ज्ञान संज्ञान तो यहाँ पर सुख के साहस सुख के क्या पढ़ा गया है ज्ञान साक्ष पढ़ा गया ना श्लोक में सुख भी गया ज्ञान भी बढ़ा गया तो सात पढ़े जाने से मतलब ज्ञान दो प्रकार का एक ज्ञान और एक वृत्तिरूप ज्ञान सुख ठीक है ठीक ठीक तीथ अभी चर्चा सुख भी चल रही है ना हाँ शिव भूत ज्ञान हो वृत्तिरूप ज्ञान तो यहाँ पर जो वृत्तिरूप ज्ञान है वो अंत्याण के घर में है तो यहाँ पर जो है ज्ञान तो सुख के साथ पढ़ा गया है सुख अंताकरण का धर्म है इसलिए अंताकरण का धर्म में को लेना है ठीक है अंताकरण के धर्म को यहाँ लेना है कहते हैं की ज्ञान हम इस प्रकार सुख केन्ताकरण के धर्म को लेना शुभ के साक्षर से छेट अंताकरण का धर्म ही ज्ञान है लग गया सुख के साक्षर से छर्म ही ज्ञान है ना आत्मना ना आत्मा का धर्म आत्मा का धर्म अच्छा।, अच्छा हमने क्या बताया कि स्तूप ज्ञान हो वृत्ति रूप ज्ञान के शासन से क्या लेना है वृत्ति रूप ज्ञान को लेना है लेकिन भ्रष्टकार ऐसी संगति बता रहे है शासन से स्तुप अंतरण का धर्म है शासन से ज्ञान को वृत्ति रूप ज्ञान नहीं लेना है आत्मा के धर्मभूत ज्ञान आत्मा के धर्मभूत ज्ञान नहीं लेना आत्मा के धर्म ज्ञान को भ्रष्टाचार के खुद का धर्म ज्ञान लेना है आत्मा का धर्म ज्ञान मतमान धर्म ना आत्मन आत्म चलो न्याय नहीं है आत्मा का धर्म ज्ञान नहीं है क्यों इसमें हेतु है आत्मधर्मकान करते क्योंकि ज्ञान को आत्मा का धर्म होने पर उसमें आसंस होना संभव नहीं है ज्ञान में आसक्ति किसने होती है में जैसे किसी अपनी हो जाए तो क्या होगा नहीं उसको अपना से नहीं है ना तो जो कहते हैं की आत्मा के धर्म होने पर उसने अवसर पूना संभवी क्योंकि होता है अपने हम करते बहुत होगा। अंताकरण का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है इसको आत्मा का धर्म मानने पर आत्मा का स्वरूप मानने पर इसमें आसक्ति होना संभव नहीं है और बंधन होना भी नहीं है तो अपने स्वरूप आसक्ति जो है ना बिंदनी होती है और बंधन भी जो होता है धुम के लिए होता है आपके आपके बैठे आत्मा का स्वरूप मान लेकर नहीं हो सकती है और तो बंधन भी नहीं हो सकता है सुखी सुख के समान ज्ञान आदि में आसक्ति करनी चाहिए सुख तो सुख में के समान ज्ञान आदि में आपक्ति माननी चाहिए मतलब जैसे होकर पर... सुख में आसक्ति होनी से संतु ता ता कांधन जनक होता है वैसे ज्ञान में आसक्ति होने पर भी क्या होता है बंधन का जनक होता है सुख की सूर्य सुख में आसक्ति के समान ज्ञान आदि में आसक्ति माननी चाहिए है अन्य अगर तरह अभ्यसन अभ्यसन को कार्य मतलब जैसे ये इस तरह से अभ्यसन है ना मतलब अगर तरह से क्या होता है पाप तो पापरूपन से नहीं अगरूपन से नहीं अगरूपन से ऐसा इस तरह से अच्छा तो ये हो गया अच्छी स्त में आसक्ति करके और ज्ञान में आसक्ति करके जीव के बंधन से सकता है उन्हें करा के बोला है ना सुख ने आपत्ति करा के तो किसकी करा के जीव की और यदि ऐसा करे सुख ने आपत्ति कर तो करने वाला और बंधन किसका करता है जीवी। जीवी। जीवी। और आपत्ति करता है सब कुछ किसक्ति करा के ज्ञान में आपत्ति करा के जीव के बंधन को करता है सुख में आपत्ति को उत्पन्न करके ज्ञान में आपत्ति को उत्पन्न करके जीवन के बंधन को करता है के हैं सुख में की कितनी तो ये बहुत लोग होते है ना खुद खुद ज्ञान बढ़ते रहते हैं और उसमें बहुत ज्ञान से भी वाणी का विकास है सब ज्यादा ज्ञान है ना कम में कम ये वास्तवाना अन्यत्मा को विश्व संबंधी ज्ञान तो ठीक है चालीस पचास साल पढ़ते पढ़ते हो जाता है अभ्यास अच्छा है अच्छा है मन निर्ध्या है ज्ञान में भी फोन फोन रहा, कोण मानाया को